आज तेईस जून दो हजार सोलह गुरुवार्ता दिवस है और हरि यंत्र आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम आप सबका स्वागत है आज विशेष तौर से आपका परिचय कर रहा श्री योगेश शर्मा जो आज हमारे पास बैठे हैं ये वडोदरा में रहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर है वडोदरा में और साधु प्रकृति के इंसान हैं ये चाहते हैं कि बस आगे का जीवन महेश्वर में बिताएं इसलिए इनका मकान भी मान रहा है इसका भाई योगेश का मैं विशेष तौर तो से स्वागत करता हूँ और आज के कार्यक्रम को का हम शुरू करते हैं अति संक्षिप्त में उन बातों को पुनः जो हम तक समझते हैं उसके बाद आज के दिन जो हमने विज्ञान विभाग की धारणाएँ चुनी है तीन पर चर्चा करनी है निश्चित रूप से चर्चा करेंगे विज्ञान भैरव एक अनुग्रह का ग्रंथ है जो शिव पांच कृत्य करते हैं सृष्टि स्थिति संवार तिरोधान और अनुग्रह पांच पाँच के सतत कृत्य एक क्षण ऐसा नहीं जाता जब वो सृष्टि नहीं करता हो एक क्षण ऐसा नहीं जाता जब वो पालन नहीं करता और एक क्षण ऐसा नहीं होता जब वो सौहार नहीं करता सृष्टि और सौहार एक साथ चलते हैं एक विशेष संरचना बनती है और विलीन हो जाती है कुछ समय के बाद लेकिन ये सृष्टि स्थिति समोहार तिरोधन और अनुर का क्रम शिव सतत चलाता चूंकि हम शिव के छोटे संस्करण हैं शिव की सर्वोत्तम कृति है और जैसे कि संसार पूरा शिव की कृति है इस संसार का हर कारण यह क्रिया सृष्टि स्थिति समहान की सतत यह सृष्टि स्थिति संवान क्या है ये मात्र रूपांतरण है एक ऊर्जा घनीभूत होकर पदार्थ का रूप लेती अंतरिक्ष का रूप लेती समय का रूप लेते और वापस अपने मूल स्वरूप चैतन्य में समा जाती है चैतन्य से समस्त सृष्टि अपना स्वरूप ग्रहण करती है और वापस उस चेतना में समा जाती है ये क्रिया सृष्टि स्थिति और संवार की समस्त पदार्थ भी ऊर्जा के घनिभुतरण है और जिस ऊर्जा के द्वारा पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है उसी का नाम हम काश्मीर स्वयदर्शन में स्वतंत्र शक्ति करते हैं और यही स्वतंत्र शक्ति कई नामों से जानी जाती है दुर्गा चंडी आद्या माँ किसी भी नाम से जानी जाती है क्योंकि यह बिना विरोध की शक्ति है क्योंकि इस शक्ति का विरोध ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं जब कोई एक ही शक्ति है तो दूसरी शक्ति है ही तो फिर विरोध कैसा संसारिक दृष्टिकोण से एक शक्ति का दूसरी शक्ति विरोध करती है लेकिन ये एक आभास मात्र है शक्ति मूल रूप में एक है और उसी शक्ति से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई हम जब स्थिति की बात कर रहे हैं तब संसार में हमारी आज स्थिति है और इस स्थिति में हम तिरोदहन को लगद हैं जो कुछ है वो हमको नहीं दिखाई देता और जो कुछ नहीं है वो हमको दिखाई देता है हमको एक पत्थर दिखाई देता है एक व्यक्ति दिखाई देता है अपने दिखाई देते हैं मित्र दिखाई देते हैं पड़ोसी दिखाई देते हैं प्रतिस्पर्धी दिखाई देते हैं सचमुच में कुछ भी नहीं है ये मात्र हमारे ब्रह्म हैं जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि जो कुछ है ओंकार है और बाकी सब कुछ झूठ नाम है एक ओंकार सपनाम है बाकी सब झूठ नाम है एक चैतन्य एक कॉन्शियसनेस एक चेतना इस ब्रह्मांड की यूनिवर्सल यूनिट जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड बनाएं एक इकाई है जिसके द्वारा ब्रह्मांड बनाएं और वो एक ही इकाई है जिसके द्वारा जो भिन्नता भरी दृष्टि में हमको दिखाई देने वाली चीज़ें हैं और सब कुछ बढ़िया इसलिए उस भिन्नता के बीच में एकता को देखने का नाम है शिव दृष्टि सोमानंद जी ने एक किताब लिखी थी अब वो अप्राप्त है उसके संदर्भ मिलते हैं जगह जगह लेकिन वो मूल किताब अब अप्राप्त है उसका नाम था शिव दृष्टि पर उसके जो संदर्भ मिलते हैं उससे समझ में आता है कि वो जिस शिव दृष्टि की बात करते हैं वो यूनिवर्सल विजन है सारे सृष्टि को एक अभिन्नता की दृष्टि से देखने की कला है और वही कला हम सीखने का प्रयत्न करते हैं और जिसको ये कला आगे सीखने के लिए उसके द्वारा वो तिरोधान का पर्दा उड़ जाता है तिरोधान का मतलब होता है आपके सामने पर्दा जिसके द्वारा सत्य छिप जाता है हमको परमाश परमेश्वर का सत्य परमेश्वर हमारे सामने है लेकिन हमको उसका एहसास नहीं हो पाता परमेश्वर कैसा है न केवल हमारी आत्मा में है ना हमारे शरीर में है वरम जो कुछ दिखाई दे रहा है सिवा परमेश्वर को कुछ भी नहीं है तो क्योंकि उसने अपने ही द्वारा सृष्टि का निर्माण किया तो सिवा उसके और क्या हो सकता है इसलिए समस्त सृष्टि में जब हमको आत्म भाव हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे दृष्टि में भेद भेद समाप्त होगा वही बात अभी हम जैसे आज हमें भैरव स्त्रोत्र पढ़ा उसमें भी यही बात पड़ी कि अब चूंकि मुझमें भैरव आवश्यक हो गए हैं तो मुझे सब कुछ में दिखाई देने लग जाता है जो कुछ है मैं ही हूँ मेरे सिवा कुछ भी नहीं, नहीं तो ये दृष्टि पैदा जब होती है तो इसका नाम है अनुग्रह इसलिए शिव का पाँचवा कृत्य है पर्दा डाल देना चौथा करते है पर्दा उठा लेना पाँचवा कृत्य है जब शिव अपना स्वरूप उजागर कर देते हैं जब चेतना अपना स्वरूप उजागर कर देती है तो पूरा ब्रह्मांड शिव में दिखाई देने लगता है इस तरह से ये पांच नृत्य होते हैं तो ये जो अनुग्रह वाला पाँचवा कृत्य है इसके लिए ही हम अपनी योग्यता को संभालने की कोशिश करते हैं बाकी परशु स्वयं संभाल लेते हैं आपके हृदय में यह बोध होगा ये तय है कब होगा कैसे होगा कहां होगा ये प्रश्न गौण है क्यों कि ये हमारी समस्या नहीं है हमारी समस्या उसकी ओर जाने की है वो हमें हाथ पकड़ के खींच लेगा गोद में उठा लेगा अपना स्वरूप दिखा देगा ये अपनी समस्या ये उसकी समस्या तो इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए जब भैरवी ने परमेश्वर भैरव से अनुग्रह किया कि हमें बताइए कि हम संसार को कौन सा एक सरल सा तरीका बता सके जिसके द्वारा वो आपका अनुग्रह प्राप्त कर सके आपके स्वरूप को देख सके पहचान सके तो परशिव ने माँ की इच्छा को रखते हुए 112 सौ विधियाँ बताई कि ये 112 सौ विधियाँ हैं जिससे ये पर्दा उठ सकता है ये आपके सामने पड़ा हुआ पर्दा है जिसको कमिल दास जी कहते थे कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे तो ये जो पर्दा उठ सकता है 108 112 विधियों के द्वारा और वो विधियां हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुकूल कोई ना कोई एक विधि जरूर जरूरी कि आपको जो आज विधि बताएं तो हृदय मुक्त रहे लगेगा कुछ मजा नहीं आएगा लगेगा शायद ही मेरे लिए नहीं लेकिन एक न एक विधि निश्चित है जो आपको शिव शून्य इसमें वादा किया है कि मैंने अब तक जितने कल्प बनाए और उसमें जितने भी जीव जंतु बनाए जितने भी मनुष्य रूप में जीव बनाए जो आज नहीं है जो आज हैं और जो अभी नहीं है आगे की सृष्टि में आने वाले हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए तो 112 सौ बारह विधियां बताए यानी ऐसा कोई नहीं छूटेगा जिसके लिए एक भी विधि नहीं है हर व्यक्ति तो के व्यक्तित्व के अनुकूल एक न एक विधि जरूरी ये विधियां आपको तत्क्षण यानी बिना कुछ देर किए परमेश्वर का हृदय में बोध कर सकते क्योंकि परमेश्वर इसलिए दिखाई देते हैं कि उनकी सीमा नहीं है असीम को हम कैसे देख सकते हैं हम हर चीज़ की सीमा देखते हैं इस दरी को देखते हैं तो सीमा से पहचानते हैं कि दरी है एक बिल्डिंग को देखते हैं तो उसकी बाहर चारदीवारी से पहचानते हैं कि ये बिल्डिंग हम हमारी अंतर्चेतना जब इतनी विकसित हो जाती है कि इन सीमाओं के बाहर देख सकती तभी हमको परशु का अनुभव होगा जब तक सामान्य दृष्टि से हम संसार को देखते हैं हमको सिर्फ सीमाएं दिखेंगी। क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं क्योंकि जो कुछ भी वही है इसलिए हमको उसका एहसास होता है और वो एहसास इतना प्रबल होता है जैसा अभी फिर हमें भैरव रोतना पड़ा था कि साधक नृत्य करने लगता है उपनिषद में भी इसके कई उदाहरण आते हैं उपनिषद में भी जब तैतरीय उपनिषद में गुरु बतलाते हैं जब सत्य स्वरूप कैसा है कि भोजन में तुम ही हो और तुम ही अन्न भी हो और तुम्ही खाने की क्रिया भी हो तब वो नाच उठता है जैसे कि आंस उसके हृदय में एक बोध पैदा होता है और वो नृत्य करने लगता है हाउ हाउ हाउ अहम अन्नम अहम अन्नम अहमअन्नम अहम अन्नादि अहम अन्नादि अहम अन्नादह अहम श्लोककृत अहम श्लोककृत वह इस तरीके से नृत्य करने लगता है कि अरे वाह अब समझ में आया कि मैं अन्न ही हूँ मैं अन्न ही हूँ मैं ही अन्न हूँ और मैं ही इस अन्न का भोग करने वाला हूँ मैं ही इस अन्न को भोजन के रूप में लेने वाला हूँ और इस अन्न का मुझसे जोड़ करने वाला श्लोक करने वाला श्लोक इन्हें जोड़ होता है इस अन्न को मुझसे मिलाने वाला वो भी मैं ही हूँ अहम श्लोक श्लोककृत अहम श्लोककृत अहम श्लोक नहीं मैं ही उस अन्न को उस भोज्य से मिलाने वाला हूँ अन्न भी मैं ही मूँ उसको भोगने वाला भी मैं ही हूँ और उस अन्न को मुझसे मिलाने की जो तो क्रिया है यानी खाने की क्रिया वो क्रिया भी मैं ही मूँ इसलिए मेरे सिवा कुछ नहीं है वो नाचने लगता है तो यही नृत्य क्षण भर में हृदय में पैदा हो जाएगा जब हमको हमारी वास्तविक विधि पकड़ में आ जाएगी विधियाँ कैसी हैं जैसे हमने कुछ समय पहले पढ़ी थी पर कुछ नए सदस्य हैं इसलिए उस विधि को बड़े सुंदर से विधि है एक दीपक जलाता है उसकी एक जिंदगी है जब हम उसको दीपक को जलाते हैं तो दीपक की सृष्टि होती है ऐसा नहीं कि दीपक पहले नहीं था दीपक चेतना में था पराचेतना में वही दीपक था वही लो थी वही दीप था वही ज्योति पहले भी थी लेकिन उस ज्योति को एक निमित्त मिला, एक दीपक एक बाती, एक घी एक माचिस और उस सबके संयोग से उस ज्योति ने इस धरती पर फिर जन्म लिया उस ज्योति की एक छोटी सी जिंदगी 10 मिनट बीस मिनट आधा घंटा और उसके बाद वो ज्योति समाप्त तो हुई कहाँ चली गई जहाँ से आई थी वहीं चली गई उसी अनंत से आई थी उसी चैतन्य से आई थी उसी चैतन्य में वापस विलीन हो गई ऐसे ही ब्रह्मा भी विलीन हो जाते हैं चैतन्य में शंकर विष्णु सभी विलीन हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसी में विलीन हो जाते हैं और वैसे ही विलीन हो जाता है वो दीपक और वैसे ही हम भी विलीन हो जाएंगे वैसे ही बिल्डिंग में विलीन हो जाएगी वैसे ही सूर्य चंद्र तारे सितारे ये धरती सब कुछ मिलीन हो जाएगा ये कि वैज्ञानिक सत्य भी है कि हर एक की जिंदगी की मात्रा छोटी बड़ी हो सकती है पर सब कुछ उसी अनंत में विलीन होने वाला है लेकिन फ़र्क क्या है अगर हमारी जिंदगी औसत रूप से सत्तर अस्सी साल की है तो उस दीपक की जिंदगी दस बीस मिनट की अगर हम उस दीपक की जोर पर लगातार एकाग्र होकर ध्यान करें और वो एकाग्रता दीपक के बुझने के बाद भी भंग न हो तो तत्न हृदय के अंदर भैरव भाव प्रकट हो जाएगा क्योंकि वो उस ज्योत के साथ आपके चित्त को भी उसी अनंत तक ले जाएगी वो ज्योत कहाँ जा रही है उस आनंद में क्योंकि वहीं से आई है वहीं जा रही है फर्क यह है कि हमको यहां पर इस धरती पर कुछ और बरस टिकना है और वो ज्योत अभी हाल वापस जा रही अगर हम अपने चित्त को भेजना चाहते हैं वहां पे, तो उस चित्त को लगा दें उस ज्योत के साथ जैसे ही वो ज्योत बुझेगी हमारा चित्त उस अनंत में उस ज्योत के साथ चला जाएगा और वो अनुभव एक बिजली गोंदने की तरफ होता है क्षणभर का होता है क्षणार्ध का होता है लेकिन वो इंसान को बदल देता है वो इंसान अब वो नहीं रह गया जो था हाड़ मास वही है खाता वैसे ही बोलता वैसे ही धंधा वैसे ही करता है लेकिन वो अंदर से बदल गया अब उसके अंदर शिव की जोत जल गई जो आवरण था वो हट गया उसकी शिव छोटा पर से जो आवरण था हट गया ऐसे ही ये सारी विधियाँ हैं जो एक में एक व्यक्ति के लिए जरूर है कि आपके लिए तय है हम जैसे कुछ विधियों को हम पहले पढ़ चुके हैं समय आने पर उनका रिविजन भी करें जैसे अभी जोत तो वाली हमने पहले पढ़ चुके तो उसका रिवाइज किया है। ये विधियाँ आपको बिना देर किए शिव का अनुग्रह बहुत तंत्र में और वैदिक विधियों में कुछ फर्क है जैसे अगर वैदिक तरीके से अगर हम आपको पूछे कि घोड़ा कैसा है तो आप उसका ड्राइंग बताओगे ये इसके पूछ है इसकी टांग है ये घास खाता है ये दौड़ता है लेकिन तांत्रिक विधि ये है कि वो इतने विस्तार में नहीं जाएंगे जो पूछने वाले को घोड़े के सामने खड़ा करना है ये घोड़ा हो सकता है उसको नाम ना समझ में आए ये घोड़ा है लेकिन वो घोड़े को जानता है वो घोड़े का क्या खाता है कैसे दौड़ता है कैसे रहता है क्या पसंद करता है क्या नापसंद करता है वो घोड़े को पहचानता है ये है सद्य कृपा है ना सडन एक्सटेन पोल एक इका परमेश्वर की कृपा जो तंत्रन होती बिना देर के और यही कृपा करने की विधियाँ विधियाँ कभी कभी हमको अजीब से लगती हैं अगर हमको ऐसा अगर बिना उसके गहराई में जाए कहें दीपक को देखने से आपका चित्त पहुँच जाएगा अनंत में तो हमको लगेगा कैसे होगा दीपक बुझ जाएगा उसको कब तक देखा करें और देखने से क्या होगा लेकिन जब हम उसके मानवों को समझते हैं उसके रहस्य को जानते हैं तो सचमुच में ये करना हमारे लिए अनुग्रह प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है कितना छोटा सा तरीका ऐसा एक तरीका है जैसे आपने नाम सुना एक तारा करके आता है जिसको ऊपर लोग बीप भी मांगते हैं बच्चे लोग बजाते रहते हैं एक ही तार होता है जिसको वाइब्रेट करते हैं तो वो एक मधुर सी धुन पैदा करते हैं और वो धुन जब एक बार तेज आती है और उसके बाद में उसका पिच घटता उसका आयाम घटता चला जाता है लेकिन वो घटते घटते घटते घटते घटते घटते घटते महीन होता चला जाता है और आप अगर सतत उस पर ध्यान दो आपके मन में बचते जाएगा बाहर बंद हो जाएगा लेकिन आपके मन में बजता ही चला जाएगा। आपने एक बार उसको छेड़ दिया और उसके ऊपर आप अपने कर्णों को स्थिर चढ़ दो जब वो कर्ण उस पर स्थिर हो जाते हैं तो लगातार लगातार लगातार आपको धीमी होती हुई धीमी होती हुई धीमी होती हुई हो एक मधुर धुन सुनाई देती जाएगी आप अगर पूर्ण एकाग्र हैं तो कब वो धुन बंद हो गई और कब बनने बजने लग गई आपको इसका पता नहीं लग वो धुन कहाँ थी जब छेड़े जाने के पहले कहाँ थी चैतन्य में। जब छेड़ी तो उसने जन्म लिया उस तार को किसी ने जब छेड़ा तो उस दुनिया जन्म लिया उसकी एक जिंदगी है कुछ क्षणों की दस सेकंड 20 सेकंड, 30 सेकंड, उसके बाद वो कहाँ जा रही है उसी अनंत में जा रही है जहाँ से आई और हमने अगर अपने चित्त को उससे जोड़ दिया तो हमारा चित्त भी उस अनंत पे ले जाएंगे ये गाड़ी है यहाँ से धामनोद जा रही है हम बैठ जाएंगे तो धामनोद ले जाएंगे इसी तरीके से हम उसकी जिसकी जिंदगी पंद्रह बीस सेकंड की है उसके साथ चित्त को उस बीस सेकंड में जोड़ देते हैं तो वो हमारी चेतना को अनंत तक ले जाने की क्षमता रखती है वो हमारी गाड़ी को वहां तक है। हम अभी धरती पर ही हैं लेकिन हमारी चेतना अब अनंत तक उसका संपर्क हो गया अनंत यही अनुग्रह है और ऐसा व्यक्ति जिसको ये अनुग्रह प्राप्त हो जाता है वही जीवन मुक्त है उसे अपने आप इस जीते जी परमेश्वर का अनुभव हो चुका है और वही व्यक्ति जो इस अनुभव को इस बोध को लेकर जीता है पुण्य और पाप के कर्मों से विदा हो जाता है क्योंकि जैसा कि अभी हमने भैरव स्त्रोत्र पढ़ा था क्योंकि अब भी मेरे साथ पुण्य पाप जुड़े हैं लेकिन भुने हुए चनों की तरह अब कभी नहीं उगेंगे वो बोध और फिर भी नहीं उगेंगे क्योंकि भुनने के बाद में चने कभी अब अंकुरित नहीं होते उसी तरीके से मैं अब जो कुछ कर्म करूँगा तेरे हे भैरव तेरे आवेश के आने के बाद आप जो कुछ भी कर्म करूंगा वो कर्म चाहे अच्छे हो बुरे हो लेकिन उसमें अब कर्मफल पैदा करने की योग्यता नहीं वो भुने हुए चनों की तरह है वो आप मेरे लिए कर्मफल पैदा करने की क्षमता नहीं है सचमुच में हम ऐसे कर्म को बोलते हैं कलमश बीज हंत्रिम यानी पाप के बीज का नाश करने वाला लेकिन आध्यात्मिक रूप से पुण्य और पाप दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं वो कलमश बीच कलमश यानी पाप होता है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से पुण्य भी कलमश है पुण्य भी पाप है क्योंकि पुण्य जब किया जाएगा तो वो भी फल देगा पाप किया जाएगा तो वो भी फल देगा ये फल की भावना ही पाप है इसलिए दोनों आध्यात्मिक दृष्टि से पाप सत्य वही है कि जब हम इन दोनों के बीच से छुले के धार से निकल जाए वही हमारा वास्तविक पुरुषार्थ अगर हम उसके इर्द गिर्द गए तो हम फिर संसार में गिर जाएंगे एक महीन लकीर से होकर चलना है इसलिए काश्मीर शिव दर्शन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर जोर देता है वह है अवेयरनेस जागरूकता पूरी जागरूकता से जियो क्योंकि तुम्हारी जागरूकता ही तुमको इधर उधर गिरने से रोकेगी जहाँ तुम बेहोशी में जियोगे तो आपका मन कहीं ले जाएगा तन कहीं ले जाएगा इंद्रियां कहीं ले जाएंगी और कहाँ ले जाके पटक देंगे क्योंकि फिर उपनिषद में कहा गया कि ये शरीर तो एक रथ है और इंद्रियां इसमें लगे घोड़े हैं और बुद्धि सारथी है अब अगर ये इंद्रियों के ऊपर बुद्धि अपना नियंत्रण नहीं करेगी तो ये इस रथ को पता नहीं कहाँ ये जो घोड़े हैं बहुत उद्दंड हैं किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं और, कहीं भी आपको पटक सकते हैं। और जब आप गिर जाओगे तो हंसेंगे क्योंकि ये हैं ही इस काम के लिए इंद्रिया बनाई इसी लिए गई कि आप संसार की यात्रा में चलते ही चलो चलते ही चलो चलते ही चलो क्योंकि माया को एक ही काम दिया गया था कि संसार को बनाए रखे। आगे आने वाले कुछ चीज़ों को समझने के पहले कुछ बात तो हमने समझ ली, आगे आने वाली कुछ धारणाओं को समझने के पहले और एक दो मूल बातों को हम समझ लेंगे तो उन धारणाओं को समझने में और आसानी हो जाएगी एक तो ये कि हम न केवल हमारा चैतन्य शिव है बल्कि हमारा शरीर भी शुरू है और आसपास जो कुछ दिखाई दे रहा है वो न शुभ है अभी जैसे एक धारणा आने वाली है सर्वदेहम चिन्मयम ही जगत वहां परिभाषियत जो चालीसवीं धारणा है कि आप शांत चित्त बैठकर ये भावना करें सर्वदेहम सारा देह चिन्मय है या चेतना से औतप्रोत है जगत व यानी संसार भी व भी संसार भी यानी जैसे हम शरीर की बात कर रहे हैं वैसे ही संसार भी चेतना से ओतप्रोत है एक चेतना और संसार में कोई भेद नहीं है एक ही है एक ही सिक्के के दो पहलुए हैं चेतना और संसार एक ही सिक्के के दो पहलुए इनमें कोई भेद नहीं है क्योंकि एक ही स्रोत से दोनों निकले एक ही स्रोत से दोनों का उदय हुआ है दोनों में कोई भेद नहीं है इसलिए जब हम ये भावना करते हैं कि सब कुछ चिन्मय है यानी चैतन्य से ओतप्रोत है उस समय हृदय में एकाएक यह शिवभाव बिजली की तरह कवा दे सकता है अब जब हम इन बातों पर आए गए तो जितनी विधियां हैं इनको ऋषियों ने तीन भागों में बांटा है क्लासीफाई किया है तीन हिस्सों में एक है आण्वोपाय एक है क्षात्रोपाय और एक है पाए ये तीन अलग अलग विधियां हैं आरंभिक रूप से जो सबसे कम योग्यता वाले साधक हैं उनके लिए आणु उपाय होता है आणु का मतलब होता है संसार का सहारा लेना जब परमेश्वर को जानने के लिए संसार का सहारा लेना पड़ता है संसार का सहारा कैसा है मंदिर का सहारा मूर्ति का सहारा तीर्थ का पवित्र नदी में स्नान करने का सहारा माला मंत्र का सहारा जब का सहारा जब हम इस प्रकार के सहारे लेते हैं तो वो आणु उपाय आणु का एक उच्चतर स्तर है जब हम इस शरीर को संसार समझते हैं और इस शरीर का सहारा देते हैं अपनी चेतना को समझने के लिए उस समय हम क्या करते हैं प्राणायाम करते हैं ध्यान करते हैं कुछ योग की धारणाएँ करते हैं अपना ध्यान कभी भूमध्य पर लगाते हैं कभी लिंबी कांग्रे पर लगाते हैं कभी हृदय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कभी अपने नारू क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हैं कभी हम उस कुंडलिंग को जगाने का प्रयास करते हैं ये सब कुछ तो आता है शाक्त तो उपाय के अंदर इसके अंदर हम अपनी ही शक्ति का उपयोग अपनी ही शक्ति को जानने के लिए करते हैं सचमुच में इसमें वन पॉइंटेड अवेयरनेस उसमें आगो में मल्टीपल पॉइंट अवेयरनेस जिसको सिंटिलेटिंग अवेयरनेस बोलते हैं जो जो जुबरू की तरह चमकने वाली जागे है उस जागरूकता में एकाग्रता बिल्कुल नहीं जैसे आज एक सांसारिक व्यक्ति जैसे हम संसार में रहते हैं इस पर ध्यान गया उस पर ध्यान गया एक विचार आया दूसरा विचार आया और लगातार संसार के विचार आते चले जाते एक गणित पूरा नहीं होता उसके पहले दूसरा गणित सामने आ जाता यही आने हुआ है अब हमको हमारे दिमाग को जो बिखरा हुआ है उसको समेटना है अपनी चेतना जो बुरी तरह से बिखरी हुई है उल्टी दिशा में गई है संसार के दिशा में गई है उसको केंद्र की ओर लाना है तो जब केंद्र की ओर लाने का प्रयास करता है इंसान तब सबसे पहले आड़वे पायाता है इसके पहले तो कुछ भी नहीं है इसके पहले तो संसार है, संसार है संसार का महासागर है जहाँ पर कि कर्म फल भी है जीव जरा मृत्यु भी है और दुख और संताप ही संताप है लेकिन जब किसी को गुरुकृपा से आत्मकृपा से या शिवकृपा से यह अंदर से भावना पैदा होती है कि मुझे अपने जीवन का इस जीते जी कल्याण करना है अब तक मैंने जो जीवन बिताया है कैसा भी गया लेकिन जो बचा है उसमें मुझे कुछ वो करना है जिसके लिए मुझे, मुझे मनुष्य जन्म मिला है जब यह भावना हृदय में आती है तो उस समय जो सर्वप्रथम वो जो प्रयास कर सकता है वो आणु पाए सबसे पहले वो जप कर सकता है मंदिर जा सकता है टन कर सकता है लेकिन इसके बाद जब उसको कोई योग्य दिशा निर्देश मिलते हैं तो फिर वो ध्यान शुरू करता है अपने शरीर पर ध्यान करता है अपनी चेतना का अन्वेषण करता है कि मेरी चेतना क्या है, मैं और मेरी चेतना के बीच में क्या फर्क है तो जब वो अपनी चेतना को पहचानने लगता है कि शरीर मैं नहीं हूं इस शरीर के अंदर रहने वाली चेतना हूँ इस शरीर को तो मैं देख रहा हूं पहले छोटा था जब भी देखता था जवानी में भी देखता था अब बड़ा हो गया तब भी देखता हूं तो जब इस शरीर को देखने वाला मैं हूं मैं तो नहीं बदला उसी मैं ने इस शरीर को बचपन में देखा था जवानी में देखा बुढ़ापे में भी देखा हूं। तो ये जो मैं है ये अपनी चेतना अब एनिमल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ जाती जीव चेतना से ऊपर उठकर यह ईश्वर चेतना बन जाती जब उस शरीर से अपने आप को विलय लग समझने लगती है कि शरीर से मैं जुदा हूँ ये शरीर नष्ट प्राय है और मैं इसके अंदर अविनाशी रूप से उपस्थित हूँ शरीर नष्ट हो जाएगा जिस रूप में उस रूप में नहीं रहेगा और मेरे देखते देखते रूप बदलता जा रहा है मेरे सिर्फ ढेर लाग थे गायब हो गए मेरे शरीर में बड़ा चिकनाहट थी अब तो झुरियाँ आ गई पहले तो मैं बड़ा सुंदर दिखता था कुरु को भी ये परिवर्तन तो मैं बचपन से देखता ही रहा हूँ तो ये नष्ट हो जाएगा ये है अगला परिवर्तन लेकिन इसको देखने वाला मैं नहीं बदला मैं तो अविनाशी जब ये हृदय के अंदर भावना आती है तो इस चेतना के स्तर उठ के ईश्वर चेतना बनी पहले जीव चेतना जिसमें शरीर में हूं और शरीर के बाहर संसार है बस यही भावना वो जीव चेतना है, एनिमल कॉन्शियसनेस इसके बाद आती है ईश्वर चेतना जबकि मैं हूं और ये मेरा शरीर हम दोनों के बीच में एक दूरी मैं इस शरीर का स्वामी हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं मैं शरीर का स्वामी हूं जैसे मैं इस मकान का, का स्वामी हूं लेकिन मैं मकान नहीं हूं मैं इस मटके का स्वामी हूं लेकिन मटका नहीं हूं मैं इस मोटरसाइकिल का स्वामी हूं लेकिन मैं मोटरसाइकिल थोड़े ना हूं ऐसे में शरीर का स्वामी हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं मेरी पहचान इस शरीर से नहीं है मेरी इस पहचान इस शरीर में रहने वाले एक अविनाशी तत्व से है जब ये बात समझ में आती है तो चेतना का स्तर ईश्वर चेतना तक उड़ जाती है लेकिन ये अभी अधूरी यात्रा है ये अगली यात्रा बाकी है जब अगली यात्रा में मैं सब कुछ हूँ मैं विश्वमय हूँ और विश्व मेरा ही विकास है मेरा ही प्रोजेक्शन है जब ये बात समझ में आती है तो वो चेतना शिव चेतना तक उड़ जाती है ये सार्वभौम ईश्वर चेतना यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस है जब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का पहचान होता है कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं आपके अंदर जो चेतना आपके अंदर या आपके अंदर जो चेतना है मेरी चेतना में कोई भेद नहीं है हम सबका मैं नकली रूप से अलग अलग अलग अलग है जैसे समुद्र के जल को दस शीशियों में भर दिया लेकिन दसों शीशियों में एक ही जल है ऐसे ही उस चेतना के नकली टुकड़े कर दिए गए लेकिन सचमुच में वो एक ही चेतना है जो मय के रूप में हर जीव के अंदर हाजिर है मेरा मय आपका मय उसका मय अलग अलग नहीं और न केवल ये मय बल्कि ये शरीर न केवल ये शरीर ये शरीर न केवल ये शरीर सारे शरीर न केवल सारे शरीर, शरीर पूरा ब्रह्मांड का हर कण अंतरिक्ष समय सब कुछ मेरा ही नास जब ये है तो वो सर्वोच्च चेतना हो जाती है तो ये तीन उपाय हैं तीनों उपाय के के एक, एक स्तर हैं पहले सांसारिक स्तर पर आणो उपाय शुरू होता है जब चेतना का अनुसंधान करता है साधक, तो शाक्तोपाय हो जाता है लेकिन फिर शाम्भोपाय शाम्भोपाय वो स्थिति है अंतिम कदम है अंतिम बिंदु है जो हम समुद्र स्नान करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर से चल के आए हैं और हम समुद्र के किनारे आके खड़े हो गए अब एक छलांग लगानी है कि हम समुद्र में पूछ जाएँगे वो आणु उपाय है यहां पर कोई उपाय नहीं मात्र आपको विचारहीन होना है और रधे के अंदर भैरव प्रकट हो जाए क्योंकि आप वहां तक पहुंच चुके हो जिस स्तर पर आपने अपनी आत्मा का अनुसंधान कर लिया है अपनी चेतना का अनुसंधान कर लिया है और अब इस चेतना के स्तर पर जी रहे हैं शरीर के स्तर पर नहीं जी रहे चेतना के स्तर पर जी रहे आप इस चेतना से चूंकि ये सारा ब्रह्मांड चेतना का ही प्रकाश है तो एक अंतिम कदम बाकी है कि इस चेतना के को विकसित होते होते एक अंतिम कदम का नाम है श्याम तो हमारी विधियों के भी ऋषियों ने तीन भागों में बांट रखी है जैसे एक छोटी सी विधि है कि एक खाली बर्तन में सिर डाल के आप देखें एक खाली बर्तन मुझे उसमें सिर डालिए और आंखें खोल दीजिए और भावना कीजिए किस बर्तन के दीवारें नहीं हैं आप उस बर्तन में आप जब डालेंगे तो आपका मन बड़ा चंचल है हटी है जिद्दी है वो जा जा के चीज़ों को पकड़ता है उसको बिना पकड़े चैन नहीं जैसे छोटा जिद्दी बच्चा होता है आपने उससे एक खिलौना छीना दूसरा पकड़ेगा वो घड़ी छीनी उसने तो तमीज पकड़ेगा इस तरीके से हमारा मन भी जिसका ही जिद्दी है लेकिन जब वो हम सिर्फ उसमें डाल बहुत भागता है उसको कुछ नहीं मिलता पकड़ने को क्योंकि वहां पर मात्र बर्तन की दीवारें हैं जिसमें पकड़ने को कुछ नहीं यहां पर हम अंतस को भी पकड़ सकते हैं पुरानी बातें याद कर सकते हैं अपने सुख को याद कर सकते हैं अपने दुख को याद कर सकते हैं इसलिए साधक को साधक होना जरूरी है हर कोई बर्तन में सिर डाल देगा तो उसको कोई अध्यात्म का बहुत अच्छा जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपके हृदय के अंदर प्रबल तमन्ना है प्रबल इच्छा है कि मुझे शिवानुग्रह प्राप्त करना है उस शिवबोध की प्राप्ति का प्रयास करना है तो फिर आप शांत चित्त होकर उसके अंदर सिर डाले जब आप शांत चित्त होकर उस बर्तन में सिर डालेंगे आँखें खोल देंगे निर्विचार होना बहुत आसान है वहाँ और वहाँ एकाएक जो अनुभव होता है हम लोग इतने घटिया हैं हम लोग सब जन कि हम इतना सा प्रयोग भी कर रहे हैं आंसर करने का प्रयास नहीं करेंगे ये सत्य है कि बौद्धिक स्तर पर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर वास्तव में जब कुछ जरूरत होती करने के तो हम नहीं कर पाते लेकिन अगर हम करें तो कभी कभी ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जो अनपेक्षित हृदय के अंदर शिवोध ऐसे ही एक में पैदा हो सकता है जब बात रहता है तब तो पहले मैच ऐसी धारणाएँ जिसे आप मात्र खाली शून्य आकाश में देख रहे हैं अब आप अंधेरी रात है अमावस्या के और छत पर खड़े होकर शून्य आकाश में निहार रहे हैं। तो उस विहंगमता भरी स्थिति में जहां आपकी आंखों के लिए कोई छोरी नहीं है उस परिस्थिति में शिवानुग्रह हो सकता है उस वक्त मात्र आपको अपने विचारों को थोड़ी देरी परेशान मात्र उस दृश्य को देखना है विचारों को शांत करने की सबसे बड़ी युक्ति है प्रतिक्रियाओं पर रोक लगा आपने एक गुलाब का फूल देखा देखते ही मन इतना चंचल है बोलेगा अरे इससे बड़ा तो कल देखा था ये वाला तो थो थोड़ा बासी है कल वाला ज़्यादा लाल था आज वाला थोड़ा काला है ये कौन ले कर कल तो यहाँ था ही नहीं अपने गाँव का तो नहीं दिखता शायद दूसरे गाँव में चला मैंने उसकी कहानी शुरू हो जाती मन जैसे ही प्रतिक्रियाएं आती हैं उस पुष्प का सौंदर्य खो जाता है उस पुष्प में तो शुभ का सौंदर्य है लेकिन हम उस सौंदर्य से वंचित कर दिए जाते हैं क्योंकि हमने प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी वास्तव में एक योगी प्रतिक्रियाओं से सदा बचता है प्रतिक्रियाओं से जैसे ही हम बचेंगे हम उस पुष्प के शुद्ध सौंदर्य का दर्शन कर हैं ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर शिव आनंद रूप से बसा है आनंद रूप शिव का वास्तविक स्वरूप है कि संसार कैसे पड़ा जाए और स्थिर है मात्र आनंद के कारण वही आनंद है जो प्रोजेनी करता है जो जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़ाता है वही आनंद है जो आनंद मोह पैदा करता है लेकिन ये माया से दूषित आनंद है लेकिन जो शुद्ध आनंद है जब हम शुद्ध आनंद पर ध्यान करें तो वो किसी भी दोष से मुक्त है अगर हमको शुद्ध आनंद पर ध्यान करने की विधि समझ में आ जाती है गुरुकृपा से तो कोई भी आनंद आपको शिवावस्था तक ले जा सकता जैसे एक संगीत बज रहा है, कोई सा भी आपको जो पसंद हो संगीत बजाय आपके हृदय में आनंद प्राप्त क्योंकि आपकी पसंद का ही संगीत बजा रहा है। तो आपको आनंद तो आना ही अब आप चिंतन करिए आनंद कहाँ से आ रहा है क्या वो संगीत से आनंद यहां घुस रहा है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि संगीत में कोई आनंद नहीं संगीत तो जड़ है आनंद तो आपके भीतर है मात्र वो तो आनंद की गांठ खोल रहा है आनंद को अनकवर कर रहा है आनंद पर एक आवरण चढ़ा है उस आवरण को अनावरत कर रहा है इसलिए आनंद आपका मूल स्वभाव है संगीत उस आनंद को अनावरत कर सकता है एक खुशबू उस आनंद को अनावरत कर सकती है कई बार हमको मिट्टी की खुशबू आती है और हम वो बचपन की याद आने लगती है कह रहे हम सड़क पे खेलते थे तो कितना मजा आता था कीचड़ भी खेलते थे मस्ती करते उन दिनों क्यों उस खुशबू ने उस आनंद को उजागर कर दिया अनकवर कर दिया जो आनंद हमारा वास्तविक स्वभाव है उस आनंद को खोल दिया कोई सी बात चाहे वो सुगंधी का आनंद हो दृश्य का आनंद हो किसी सुंदर व्यवहार दृश्य को जब देखेंगे ना जैसे किसी पहाड़ी को देखा वो हरियाली को देखा या कहीं बरसते बादलों को देखा तो किसी भी सुंदर दृश्य में जो आनंद आता है हम वहीं पर ध्यान कर सकते और वही ध्यान हमको उस भैरव अवस्था तक ले जा सकते भैरव अवस्था वो अवस्था है जब अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि निर्निमेशन्मेश अर्जित जिसकी बात हम यह करते हैं इस चित्र में कि हमारी दृष्टि बाहर है लक्ष्य हमारा अंदर दृष्टि बाहर लक्ष्य भीतर और अपलक इस दृश्य को निहार जब हम इस दृश्य को निहारते हैं इस दृश्य में और दृष्टा द्र, द्र, में भेद समाप्त हो जाता वही भैरव भाव जब हमको प्रतिक्रिया कब हो सकती है जब मैं और मेरा दृश्य अलग हो, जब मैं ही दृश्य हूं तो प्रतिक्रिया कैसे होगी क्रिया भी खत्म प्रतिक्रिया भी खत्म उस समय मैं उस मध्य बिंदु पर खड़ा हो जाता हूं जहां से पूरे ब्रह्मांड को अपने विकास की तरह देख सकता यही वो भैरव स्थिति है तो ये भैरव स्थिति आपको तब भी प्राप्त हो सकती है जब कोई संगीत सुन रहे हो एक गुलाब के फूल को देख रहे हों एक पुष्प को सुन रहे हों या किसी स्पर्श का आनंद ले रहे हो या किसी भोजन का आनंद ले रहे हो यानी हमारी जो पांचों इंद्रियों के द्वारा हम जो आनंद लेते हैं किसी भी आनंद में कोई वर्जन नहीं काश्मी शिव कहता है दृष्टि बदलने की जरूरत अगर हम सांसारिक दृष्टि से किसी आनंद को लेते हैं तो हम संसार में ही पड़े रहते और हम इसी संसार को आगे बढ़ाते जाते हैं हम संसार से लौटने का प्रयास उसी क्षण कर देते हैं जब हम इस आनंद के स्रोत से एक हो जाते हैं उस आनंद के उजागर करने वाले से हमको लगाव नहीं होता बल्कि हमको उस आनंद से लगाव होता है ये दोनों बातों में कितना फर्क है हमको कभी कभी किसी गीत से इतना लगाव हम बार बार वो गीत सुनना चाहते हैं किसी व्यक्ति से ऐसा लगाव होता है कि बार बार उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं किसी दृश्य से ऐसा लगाव होता है कि बार बार उस दृश्य को देखना चाहते हैं किसी स्पर्श से ऐसा लगाव होता है कि बार बार वो स्पर्श प्राप्त करना चाहते लेकिन शिव कहते हैं कि आप मात्र उसका स्मरण वो आपके उस आनंद को उद्घाटित कर सकते अब बार बार की क्या जरूरत अगर एक बार बद्रीनाथ हुआ है तो जब चाहे आप बन करो बद्रनाथ के दर्शन करो क्या हर बार जाना जरूरी है क्या बिल्कुल नहीं जब आप के हृदय में किसी एक दृश्य का अंकन हो गया है अंकित हो गया कोई दृश्य आपके हृदय में तो जब चाहो उस दृश्य को देखो क्योंकि आपके भीतर की चेतना ने ही तो वो दृश्य बनाया है और उस चेतना पर वो दृश्य अंकित है आपको उस दृश्य को देखने के लिए हर बार उस स्थिति तक जाने की जरूरत है अगर आपको इसके लिखा केवल वहन विषय से मध्ये तो चित्तम सुखमय तो एक योग्य विधि है इसको तो खैर आज इतना समय नहीं पड़ेगी लेकिन स्मरणानंद लिखा है लिखा है स्मरणानंद युजते हैं स्मरानंद का मतलब होता है हमने जो भूतकाल में आनंद लिया उसकी है उसकी स्मृति मात्र उस आनंद से हमको जोड़ देती है क्योंकि वो आनंद उस वस्तु में नहीं है जिसने आनंद शुरू किया था हमारे भी बल्कि आनंद हमारा स्वभाव है इस बात को कई तरह से सिद्ध किया जा सकता कि हम उस आनंद को बाहर से नहीं प्राप्त करते वरन वह आनंद अंदर ही है जो उस कारण से उजागर हो जाए अनकवर हो जाता तो हम इनको संेप में विधियों की बात कर लेते हैं पहले तो एक बार और बता दें कि ये जो आणोपाय जिसकी बात कर करती इसका दूसरा नाम है क्रियोपाय यानी कि इसमें हमको क्रियाएं करना होती मंदिर जाना है तो क्रिया है। नदी में नहाना है किसी पवित्र नदी में गंगा स्नान करने जाना है तो क्रिया है तो ये सब क्रियोपाय दूसरा है ज्ञानोपाय जो शाप्त उपाय कहलाता है जिसके अंदर हमको अपनी चेतना का ज्ञान प्रबुद्धता से या प्रबलता से ग्रहण करना होता तो है और तीसरा है श्याम्भोपाय जो इच्छोपाय कहलाते हैं परमेश्वर की इच्छा शक्ति से जुड़ जाना शिव की इच्छा शक्ति से जुड़ जाने का नाम है शामूपाय जबकि हम उस उपाय की स्थिति में हमारी चेतना समग्र हो जाती है सिंडीमेटिंग अवेयरनेस थी आणुओं पाए में जो बिंदुओं की तरह चमकती जुगलुओं की तरह चमकती तो पाए में एक बिंदु पर हमारा ध्यान केंद्रित है जो हमारी चेतना है उसी पर ध्यान केंद्रित है और शामु पाए में हमारा ध्यान समग्र सृष्टि पर एक साथ केंद्रित है बिना क्रम के इसलिए उसको बोलते हैं नॉन राशनल क्योंकि जब हमको कोई ज्ञान मिलता है तो उसके तीन तरीके होते हैं या तो राशनल तरीके से ज्ञान मिलता है राशनल मतलब सांसारिक ज्ञान जैसे कक्षा एक के बाद में कक्षा दो का और कक्षा दो के बाद में कक्षा तीन का कक्षा तीन के बाद कक्षा चार का इसमें कोई क्रम में भेद नहीं हो सकता क्रम बदला नहीं जा सकता जैसे चित्र बनाने के पहले आपको कूची लाना पड़ेगी रंग लाना पड़ेगा और कैनवास लाना पड़ेगा उसके बाद ही आप चित्र बना सकते ये क्रमबद्ध ज्ञान राशनल नॉलेज एक दूसरी स्थिति होती है असंबद्ध ज्ञान जिसको इशनल बोलते हैं जिसका न सिर है न पैर बेतरतीब ज्ञान, लेकिन जो शिव का ज्ञान है वो वो तो बेतरतीब नहीं, है नान राशनल अक्रम ज्ञान बोलते हैं इसलिए शिव का एक नाम भी है अक्रम क्योंकि वो समग्रता से बिना क्रम के लगातार एक साथ अनुभव में आता है क्योंकि क्रम तो तब होगा जब एक और दो दो और तीन चीजें होगी जब एक ही चीज है तो क्रम किस बात का? क्रम तो तब होगा जब भिन्नता है लेकिन जब भिन्नता ही नहीं है तो ज्ञान इंटीग्रेटेड नॉलेज है या नॉन राशनल नॉलेज ऑल इन वन गो, एक ही बार में सब कुछ एक क्षण में सारा ज्ञान वही नॉन राशनल नॉलेज तो भावे तक के निरुदाचिन्ह ये उनचालीसवीं धारणा इसको हम एक बार पढ़ चुके हैं कि जब हम दो बातों का ध्यान करते हैं दो शब्दों को बोलते हैं, एक बोला उसका जन्म हुआ और वो शब्द कहाँ चला गया अनंत में उसके बाद में दूसरा शब्द बोला कहाँ से आया वो शब्द उसी चेतना से उसी अनंत से फिर वो भी अनंत में चला गया लेकिन इन दो शब्दों के बीच में क्या था एक खालीपन था जो खालीपन का नाम है शून्य और शून्य का नाम है शीन इसको अपन सरल तरीके से समझें एक रुद्राक्ष की माला है इसमें एक मन का है फिर दूसरा मन का है फिर तीसरा मन का है इन मनकों को जोड़ने वाला धागा है हमको ऐसे में धागा दिखा दिखाई नहीं देता क्योंकि एक मन के बाद दूसरा मन का तुरंत शुरू हो जाता है दूसरे के बाद तीसरा मन का शुरू हो जाता है हमको धागा दिखाई नहीं देता लेकिन अगर हमको धागा देखना हो कि क्या है जिसने मन को जोड़ रखा है तो दो मन को बीच में ध्यान करना पड़ता है तब हमको धागा दिखाई देता है। ऐसे ही समस्त घटनाओं के बीच को जोड़ने वाली चीज है चेतना वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सार्वभौम ईश्वर चेतना जो समस्त दो को जोड़ देती है क्यों जोड़ देती है क्योंकि दो तो है ही नहीं एक ही है लेकिन असंबद्ध रूप से एक है क्योंकि उसमें कोई संबंध नहीं है बल्कि वो एक ही है एक्सटेंशन है एक ही चीज का तो जिस समय वो क्रिएटेड फॉर्म में है यानी अभिव्यक्त तो स्थिति में है उस स्थिति में उसका एक सांसारिक रूप दिखाई देता है फिर वो समात्र होता है, फिर दूसरा रूप दिखाई देता है जैसे एक लहर आई चली गई दूसरी लहर आई चली गई कहाँ से आई उसी समुद्र से कहाँ चलिए वापस उसी समुद्र में चलिए उसी तरह से जब हम भावे तट्य निरुद्धाचन जब एक भाव को छोड़ते हैं और दूसरे भाव को पकड़ते हैं एक पॉजिटिव विधायक सत्ता को छोड़ते हैं दूसरे को पकड़ते हैं तो दोनों के बीच में जब हम ध्यान करें जैसे एक कदम चलने लगे दाहिना कदम आगे बढ़ा दिए अब इसको रखने वाले हैं बाएं उठाने वाले हैं दोनों के बीच में हमारी स्थिति शिव की होती है जब हमने न तो दाहिना कदम अभी रखा है पूरी तरह से ना आगे ठीक से उठाया है उस समय हम शुद्ध शिव स्वरूप होते हैं उस पर जब ध्यान आकर केंद्रित करें क्योंकि दाहिने पेयर की सृष्टि हुई थी अब वो दाहिना जो स्टेप था राइट स्टेप वो स्टेप समाप्त हो रही है वो लेफ्ट स्टेप शुरू होने वाली इन दोनों के बीच में शुद्ध रूप से शिवावस्था है उस पर ध्यान किया जा सकता ये एक भावधारणा है जिसको इस धारणा पर समझ में आ जाएगी बात को इसी धारणा पर टिक सकती है सर्वदेह हम चिन्मय भी जगतवा परिभाषी सब कुछ हमारा देह और संसार चिन्मय है अभी अपन इसकी बात करें ये जब धारणा करते हैं तो सब कुछ चिन्मय रूप दिखाई देने लगता सब कुछ दिखाई देने लगता है क्योंकि सबका ओरिजिन एक है गहरे से चिंतन करें तो एक ही श्रोत से सब कुछ निकला है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स हैं यानी कि जिनको बनाने वाली इकाइयां हैं वो भिन्न भिन्न तो हो ही नहीं सकती अंतरिक्ष को भी उन्हीं इकाइयों से बनाया गया है मेरे मित्र को भी उन इकाइयों से बनाया है और मेरे दुश्मन को भी उन्हीं इकाइयों से बनाया गया अगर स्तुति को इन इकाइयों से बनाया गया तो गालिये को भी उसी इकाइए से बनाया गया। इसलिए भिन्नता नहीं है भिन्नता हमारा भ्रम है वायु दस्य संगठन अंतर व बहिर्स यह एक योग्य क्रिया है प्राणायाम के द्वारा संपन्न होती है जब हम अपान और प्राण दो क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं है। है में हम श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं यह अणु है जिसमें हम श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं और जब अपान यानी कि अंदर जाने वाली श्वास और बाहर निकलने वाली सांस जिसको प्राण बोलते हैं उन दोनों का विलीनीकरण हो जाता है तो हमारी श्वास कुछ देर के लिए थम जाती है और उस समय हमारे भीतर मध्य नाड़ी जिसको हम सुशुल्धा नाड़ी बोलते हैं उसके अंदर हमारी चेतना हमारा प्राण शक्ति ऊपर की ओर गमन करने लगती है और जैसे ही ये गमन करने लगती है हमें शिवता का बोध प्रबलता से प्राप्त अब सर्व जगत स्वदेह व स्वानंद भरितम अभी तक हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि सारा संसार और मेरा शरीर चिन्मय है चेतना से परिपूर्ण है चेतना ही वो है अब यहां पर वो कहते हैं कि सर्व स्वदेह व स्वानंद भरतम स्मृत यानी ये पूरा शरीर और पूरा संसार आनंद से ओतरो ओत। आनंद के सिवा कुछ भी नहीं उसी आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति बनी और उसी इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति बनी ज्ञान शक्ति से मैं बना क्रिया शक्ति से संसार बना ये सूत्र में हमने पढ़ा था और जब शिव सूत्र फिर से पढ़ने का मौका आएगा हम फिर समझेंगे उसको लेकिन सबसे पहली मूल शक्ति है आनंद शक्ति शिव का स्वरूप आनंद स्वरूप उस आनंद स्वरूप के भीतर एक इच्छा पैदा हुई कि क्यों ना मैं इसे कहीं हो जाऊँ क्यों ना मैं संसार को बनाऊँ और एक खेल खेलू उसने उस इच्छा को अंजाम देने के लिए उस इच्छा शक्ति से फिर दो शक्तियाँ पैदा करी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से सारे मैं बने जो हर कोई बोलता है मैं इसको बोलते परमात्र और जो कुछ मेरे अलावा है संसार ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड उसको मैं बोलता हूँ प्रमेय मैं से मेरा मतलब हर एक का मैं आपका मैं मेरा मैं सबका मैं चिड़िया का भी और बिल्ली का भी और बकरी का भी सबका जो मैं है वो ज्ञान शक्ति से बनता है और जो उस मैं के लिए संसार बना वो क्रिया शक्ति से बनता है यानी सब्जेक्टिव वर्ल्ड और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ये दोनों बने एक ही श्रोत से निकले हैं आप और मैं एक ही श्रोत से निकले मैं और ये टेबल भी एक ही श्रोत से निकले हैं मुझे और ये अभिभिन्नता दिखाई देती है मैं आया हूँ ज्ञान शक्ति से यह है क्रिया शक्ति से आपके लिए मैं भी क्रिया शक्ति से आया हूँ आप स्वयं ज्ञान शक्ति से लेकिन ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों एक ही शक्ति से आए हैं जिसका नाम इच्छा शक्ति शिव की संसार को बनाने की इच्छा है और वो इच्छा शक्ति वो स्वयं कहां से उगी है आनंद शक्ति से इसलिए आनंद मूल है इसलिए सारे संसार को आनंद रूप से जाना है सारे संसार को आनंद रूप से जानना ये सर्वोत्तम धारणा है अब कुहन प्रयोग है ना सद्य है वो मृग क्षक ये हे मरगनयी वो माँ को बोल रहे हैं शिव जी कि मरगनयनी जब हम कोई अचरज भरा कारनामा देखते हैं कुहन का मतलब होता है इंद्रजाल का प्रयोग या सामान्य भाषा में बोले जादू का प्रयोग या कोई ऐसी चीज जिसकी रहस्य समझ में नहीं आती आसानी से कैसे हो रहा है जब ऐसा कोई अचरज भरा विस्मय भरा दृश्य दिखाई देता है उस समय हम अगर हमारी दृष्टि को अंतरदृष्टि कर लें अपने भीतर दृष्टि करें तो भीतर पाएंगे कि हम अपनी चेतना को बहुत आसानी से तुरंत पकड़ सकते कुहन का एक और मतलब होता है गुदगुदाना जब अगर कोई बगल में या पैरों में गुदगुदाता है तो एक आनंद की लहर सी महसूस होती उस के दौरान भी अगर हम अंतरदृष्टि करें ध्यान करें जागरूकता से उस आनंद के स्रोत को खोजने के प्रयास करें तो हम बहुत आनंद के स्रोत के नजदीक पहुँचें हम उस आनंद को पहचान लें ये भी उसी का प्रयोग है सर्वस्त्रोतों निबंध है नाण छप्य और क्षपे अन्य कहते हैं कि हमारी आंख से प्राण शक्ति बाहर निस्तृत होती है, हमारे कान से भी प्राण शक्ति बाहर निश्रित होती है, हमारी जीवान से भी प्राण शक्ति बाहर निकल रही हमारे चंद्र से भी प्राण शक्ति बाहर निकल रही हमारी समस्त इंद्रियों से प्राण शक्ति बाहर निकल रही लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को रोकें आंख से ऊर्जा बाहर न जाने दे कान से ऊर्जा बाहर ना जाने था नाच से ऊर्जा बाहर ना जाने थे जबान से और त्वचा से ऊर्जा बाहर ना जाने थे कैसे सबसे पहली बात है प्रतिक्रियाएं रोग थे जो कुछ देखा बस देख रहे हैं लेकिन उस दृश्य के प्रति हमारी प्रतिक्रिया देखा अच्छा अच्छा रामलाल जी बैठे हैं आज कैसे आ रहे हैं आज तो इनको बुलाया नहीं था इनको तो कल आना था अरे हमारे दिमाग में क्रियाएँ शुरू हो जाती कुछ भी एक दृश्य देखा कें इसको इसलिए आप के दृश्य पर कान के शरण पर नाक के गंध पर जीवान के स्वाद पर या चमड़े के स्पर्श पर उसको एज सच लेना है चमड़े से स्पर्श हो रहा है और आनंद आनंद के ऊपर ध्यान करो किसी स्पर्श से आनंद आ रहा है तो इस स्पर्श के आनंद पर ध्यान करो बजाय स्पर्श के ऑब्जेक्ट पर देखने में आनंद आ रहा है तो देखने के ऑब्जेक्ट पर या देखने के प्रमेय पर ध्यान नहीं करना है बल्कि हमको उसको दृश्य से जो आनंद आता है उस आनंद पर ध्यान करना है। अगर हमको एक सुगंध लेने से आनंद आता है तो हमको उस सुगंध से भीतर कहाँ से आनंद आ रहा है कहाँ से आनंद आ रहा है कहाँ से आया है उस पर ध्यान करना है तो हम उस आनंद शक्ति के श्रोत तक पहुंच सकते इसलिए जब हम सर्वस््रोतों निबंध में निबंध का मतलब है उसको रोक देना सभी इंद्रियों को जब हम रोक देते हैं कि तुम जैसे अब तक काम करते आए हो वैसे मत करो एक तरफा काम करो वन वे ट्रैफिक कर दो सारी इंद्रियों का हाथ से दृश्य अंदर जाएगा प्रतिक्रिया बाहर नहीं आएगी स्पर्श आनंद अंदर जाएगा लेकिन प्रतिक्रिया बाहर नहीं आएगी स्वाद का आनंद अंदर, अंदर, अंदर आएगा लेकिन प्रतिक्रिया तो अरे गुलाब जामुन आज जरा शक्कर ज्यादा हो गई पिछली बार का गुलाब जामुन बड़ा बढ़िया लग रहा प्रतिक्रिया शुभ क्योंकि जब भी हम कोई भी क्रिया हमारे सामने आती है हम उसकी प्रतिक्रिया पर तैयार करने बैठे हैं एकदम प्रतिक्रिया तुरंत आती है तो इस तरह से जब हम उन प्रतिक्रियाओं पर अपनी रोक लगा देते हैं तो उसके द्वारा हम उस प्राण शक्ति को व्यस्त जाने से रोक देते हैं तो प्राण शक्ति सब इंद्रियों से बाहर निश्चरत हो रही थी उस प्राण शक्ति को अब हमने बाहर जाने से रोक दिया और जैसे ही इसको रोकते हैं तो कुंडली में एकत्रित होने लगती है हलचल होने लगती है और वही प्राण शक्ति सुषमना में ऊपर उठने लगती है क्योंकि हमने उसको बंद कर दिया ये प्रेशर कुकर इसका सीधा उदाहरण है जब वो प्रेशर कुकर से बहुत सारी भाप और एनर्जी वेस्ट हो रही थी हमने उसको रोक दिया तो उसी छोटी सी एनर्जी से बहुत बड़ा काम हम जानते हैं कि ऊर्जा को जब संगठनित किया जाता है तो कितना बड़ा काम कर सकते एक इतने से कांच के द्वारा हम कागज को जला सकते हैं सूरज की रोशनी को एक कागज़ के ऊपर केंद्रित करें तो इतना सा कांच भी उस कागज को जला सकते हैं इतनी सी पानी की भाप विस्फोट किया जा सकते हैं थोड़ा सा पानी इतनी बड़ी रेल को चला सकता है उनको मालूम है कि संगनित जब की जाए तो वो ऊर्जा बेहिसाब काम कर सकती है तो यहाँ पर हम ऊर्जा को संगठन करने की ही क्रिया है कि हमारे इंद्रियों से जो ऊर्जा बेहतर जा रही है उसको रोकें इंद्रियों के द्वारों पर नियंत्रण करें कि आंखें देख रही है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं है स्पर्श हो रहा है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं है कभी कभी बैठते हैं अरे यार यहाँ पर बैठने में मज़ा आ रहा ये कड़क है या नरम है ये सारी प्रतिक्रियाएँ अगर हम रूप दें पोषण के लिए ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि हम कैसे करते हैं लेकिन अगर हम करें तो हम अपनी पुण्य ये कितना सरल सहज तरीके बताए छोटे छोटे छोटे छोटे उसमें कि इसमें आप अपने ऊपर परमेश्वर की कृपा को आह्वान कर सकते और वो अनुग्रह आपके शरीर में महसूस कर सकते और ये जो है जैसे इस पर चर्चा की बात करेंगे तो वहने विशेष्य मध्यतु चित्तं चित सुखमय शिपे यहाँ पर कहते हैं विश और वहनी दो धाराएं हैं का मतलब है संकोच विश का मतलब होता है विकास तो कुंडलिनी के दो स्थितियाँ हैं संकोच की और विकास की और दोनों के मध्य में हम ध्यान को स्थापित कर देते हैं तो उस समय हमको इस आनंद होता है यानी एक ऐसा आनंद जिसकी ब्रह्म के आनंद से ही तुलना की जा सकती है वो आनंद प्राप्त होता है ये कब होगा जब हम उस कुंडलिनी के विकसित और संकुचित दोनों रूपों के बीच में अपना ध्यान केंद्रित करते ये धारणा एक बहुत मजेदार संदेश भी देती है कि कुंडली भी सब कुछ नहीं है कुंडली कुंडलिनी जो है आपकी अनुसरणी वह के पीछे चलने वाली है वो आपका अनुसरण करती है आप कुंडली के स्वामी हैं आप उस शक्ति के स्वामी हैं शिव ही शक्ति का स्वामी जब हम उस शक्ति से निरपेक्ष होकर उसके बीच में खड़े हो जाएंगे तो जो आनंद के सृष्टि होगी वो शुद्ध आनंद शिव का आनंद है इसकी योगिक क्रियाएँ कुछ उसकी विधियाँ भी दी हैं योगश शास्त्र की किताबों में जिससे भी संभव होगा अपन उसको आप अगली बार अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आज के लिए जो हमने तय किया था वो लिख रहे हैं बाकी और अगली बार से हम इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि कम से कम एक धारणा पर हम यहाँ पर पाँच मिनट तो भी ध्यान करें किसी एक धारणा पर ध्यान करें जैसे किसी बर्तन में झाँकने की धारणा आकाश में देखने के एक संगीत छोटा सा पाँच मिनट का बजे उसी पर ध्यान करें या एक खुशबू पर ध्यान करें क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी धारणाएं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा साधन रहने वाली चीज़ें नहीं साधन साध्य नहीं है ये सारी धारणाएँ मात्र कमिटमेंट की दरकार रखती है आपके हृदय में प्रबल कमिटमेंट होना चाहिए प्रतिबद्धता चाहिए कि उस द्वारा करेंगे तो आज इतना है और अगली बार के लिए इससे आगे की धारणाओं को और लेंगे इनको भी संक्षेप में देखते हो इनके आगे की धारणाओं पर चर्चा करें